नहीं ये वही जगह है जहां वो लोग वापस आए थे कार में बैठे बैठे हुए ही नैना ने फोन में मैप खोलकर विक्रांत को दिखाते हुए कहा यह जगह मुंबई के बीच का ही एरिया था और तब वहां बिल्कुल आबादी नहीं थी साल उन्नीस की बात है काफी पुरानी बात है मतलब कि उस वक्त वहां तीन नहीं बल्कि चार लोग गए हुए थे विक्रांत ने अपनी भौए टेढ़ी करते हुए कहा हाँ मुझे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक ओल्ड रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया और मैंने रिकॉर्ड भी देखा था मणिरतन अय्यर, मुकेश रस्तोगी और वीरेंद्र त्यागी के साथ ही एक और आदमी भी था उसका नाम सुरेंद्र सिंह था आगे कहा, ये चारों आर्कियोलॉजिस्ट ही थे और साथ में गए थे तब वहाँ पर काफी पहाड़ और जंगल जैसा था और ये लोग वहा किसी गुफा में किसी पुरानी चीज की खोज के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए थे और फिर वहां जंगल में उस वक्त नदी में बाढ़ आई हुई थी फ्लड में ये चारों लोग फंसे हुए थे लेकिन जो सुरेंद्र सिंह था वो पानी में डूब गया था और आज तक वो लौटा नहीं है hmm, लौटा नहीं मतलब मतलब वो वहां डूब गया डेथ हो गई उसकी अमित ने पूछा हाँ जाहिर है। ने ने कहा बाकी के तीनों ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक जब ये लोग वहां जंगल में फंसे हुए थे तब अचानक से बाढ़ आ गया था और फिर ये लोग पानी में फंस गए थे ये जो सुरेंदर था ये भी नदी के पानी से बचकर बाहर निकल गया था लेकिन फिर अचानक से वहाँ एक काफी भारी सी लकड़ी बहती हुई आई जिससे भिड़कर सुरेंदर फिर से नदी के बहाव में चला गया और फिर उसका कुछ पता ही नहीं चला आज तक उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है और ना ही कुछ पता चल पाया है एक मिनट अमित ने कुछ सोचते हुए कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों झूठ बोल रहे है इन लोगों को वहां जंगल में गोल्डन टॉम्प से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई रही होगी और फिर इन लोगों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई होगी फिर मिस्टर अय्यर और उसके दोनों दोस्तों ने मिलकर सुरेंद्र का मर्डर कर दिया होगा और और ये जो बाढ़ और पानी की कहानी बता रहे हैं ना ये सभी झूठी कहानी है क्या पागल हो क्या विक्रांत ने अमित की तरफ देखते हुए कहा उस ज्यादा ही मूवीज देखने लग गए हो क्या नहीं ऐसा नहीं है नैना ने कहा उस वक्त वाकई में मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र में काफी बाढ़ आई हुई थी और दूसरी बात ये जो सुरेंद्र सिंह थे उनकी उम्र भी उस वक्त काफी ज्यादा थी ये बात 1993 सौ की है और अगर अभी तक सुरेंद्र सिंह जिंदा होते तो उनकी उम्र तकरीबन 90 साल से भी ज्यादा होती और हाँ विक्रांत ने कहा अगर अभी तक सुरेंद्र सिंह जिंदा है फिर वो अपने घर वापस क्यों नहीं गए हो सकता है कि उनकी यादाश्त चली गई हो अमित ने अनुमान लगाते हुए कहा या फिर हो सकता है उन्हें ये डर हो कि अगर तीनों को उसके जिंदा होने के बारे में पता चल जाएगा तो फिर ये सब उनकी जान के दुश्मन बन जायेंगे और हाँ क्या पता जिसने मिस्टर अय्यर का मर्डर किया वो सुरेंद्र सिंह का बेटा हो सुरेंद्र सिंह यहाँ मुंबई में ही गायब हुआ था तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अब वो खुद ही मकबरे से सामान चोरी करने लग गया हो उसके पास वैसे भी इसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी विक्रांत और नैना ने एक दूसरे की तरफ एक नजर देखा और फिर उन दोनों ने अमित की बातों को इग्नोर करते हुए आगे केस के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया देखो मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है की नैना ने पूरे केस को समराइज करते हुए कहा ये तीनों एक्सपर्ट्स द्वारा हाथों से लिखी गई साल में में हुए बाढ़ वाले इंसिडेंट के के पहले एक्जिस्ट नहीं थी 1993 के बाद ही इसके बारे में जानने को मिला है अभी करंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो मुझे यही लग रहा है कि जब ये लोग बाढ़ में फंसे थे उसके बाद ही कुछ ऐसा हुआ था की इन लोगों का इंटरेस्ट गोल्डन टॉम और वहा के गढ़ा मतलब की विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा उस आर्लॉजिकल सर्वे के दौरान उन तीनों को कुछ अलग ही चीज के बारे में जानने का मौका मिला था लाइक उन्हें वहीं से गोल्डन टॉम्ब के बारे में पता चला था जबकि ये लोग किसी और चीज के बारे में खोज करने के लिए गए हुए थे वहां कुल चार लोग थे इसमें से अभी तक सुरेंद्र के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और मुझे जहां तक लग रहा है उसे सब कुछ पता होगा उसे अंदर की सब खबर होगी नैना फोन में ही मैप को दिखाते हुए कहा मैंने पहले ही सुनिधि को उस लोकेशन को चेक करने के लिए कहा है जहां पर ये लोग विजिट करने के लिए गए थे अब इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट से इस केस को समझना होगा और इसके लिए हमें उस जगह पर भी जाना होगा जहां पर ये लोग रिसर्च के लिए गए हुए थे हाँ ये बात तो सही है लेकिन विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए उस वक्त वहाँ काफी भयंकर बाढ़ आया हुआ था ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ कोई सबूत मिलेगा अब तक सारा सबूत खत्म नहीं हो गया होगा अरे हाँ अचानक से अमित ने फिर से बीच में ही बोलते हुए कहा अरे ऐसे समझो ना क्या पता ये चारों लोग वहां जंगल में किसी चीज के रिसर्च के लिए गए रहे हों लेकिन फिर उन्हें वहाँ गोल्डन टॉम्प के राज के बारे में जानने को मिल गया हो लेकिन फिर अचानक से वहाँ बाढ़ आ गई हो और फिर ये लोग उस स्थान को भूल गए हों लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं हमेशा से गोल्डन प्लेयर को पाने की इच्छा रही हो और अब जब मकबरे में चोरी करने वाले ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसी स्थान पर लौट अमित ने कहा और फिर पूरे कार में सन्नाटा छा गया फिर से विक्रांत और नैना एक दूसरे की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे लेकिन इस बार वो अमित की बातों को इग्नोर नहीं कर सके ये वाकई में संभव हो सकता है लेकिन फिर अगर गोल्डन पिलर ठीक उसी जगह पर था जहां पर ये आर्कियोलॉजी वाले अपना रिसर्च करने गए थे तो फिर तो उन्हें उसके बारे में पहले से ही पता था फिर उन्हें यहां गोल्डन टॉम में आकर तालाब के भीतर से पत्थरों की चोरी करने की क्या जरूरत थी क्या इसमें कुछ छुपा हुआ एजेंडा है क्या ओ अरे हाँ अचानक से विक्रमंद के दिमाग में कोई आइडिया आया एक चीज़ और हो सकती है हो सकता है कि वहाँ कोई ट्रैप रहा हो और ये लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाए हों मतलब हो सकता है कि सुरेंद्र सिंह की मौत बाढ़ के पानी से नहीं बल्कि जंगल में किसी ट्रैप में फंसने से हुई हो और फिर उन लोगों को गोल्डन पिलर के बारे में तब पता चला हो जब ये लोग इस ट्रैप को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे अंत में विक्रांत ने जब अपनी बात नैना और अमित के आगे रखी तो ये लोग भी उसकी बात पर यकीन करने से मना नहीं कर पाए वैसे भी जिस तरह से इगतपुरी के मकबरे में चोरी को अंजाम दिया गया था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि ये किसी एक्सपर्ट का ही काम है और विक्रांत का ये एक्सप्लेनेशन ही पूरे केस को जस्टिफाई कर रहा था इससे सारी चीजों का लिंक आपस में जुड़ पा रहा था ये बात ना सिर्फ पूरे केस को एक्सप्लेन कर रही थी बल्कि केस की जांच को भी एक सही दिशा दे रही थी अब इन लोगों को इस स्थान को ढूंढ निकालना था जहां पर मिस्टर अयर समेत आर्क्योलॉजी के चार एक्सपर्ट रिसर्च के लिए गए हुए थे और संभावना संभा भी पूरी है कि कि उसी उसी स्थान पर पर गोल्डन गोल्डन पिलर पिलर भी भी मिल जाएगा। पूरा चांस है कि भी उसी जगह पर होगा। और इगतपरी के मकबरे में चोरी को अंजाम देने वाले चोरों के बारे में भी वहां से पता लग सकता है अब तक चोरी हुए सात दिन बीत गए और इतने दिन में तो ये भी हो सकता है कि वहां मकबरे के खजाने को ये लोग पार भी कर चुके हों नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये देखो विक्रांत नैना के फोन में मैप को दिखाते हुए कहा हम लोगों को जल्द से जल्द इस एरिया में जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए नैना ने अपना सिर हिलाते तो हुए कहा लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा है हमें बस एक रफली आइडिया है कि मिस्टर अयर और उनकी टीम कहाँ रिसर्च के लिए गई हुई थी उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे पास नहीं है और दूसरी चीज इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि गोल्डन प्लेयर के बारे में वहां से कुछ जानने को मिलेगा या नहीं हो सकता है कि वो लोग किसी और ही केस के सिलसिले में वहां गए हों और हाँ ये भी हो सकता है कि सुरेंद्र सिंह की जान सच में बाढ़ के चपेट में आने से हुई हो हु। और फिर बाकी के तीनों लोग उसकी डेड बॉडी को खोजने में लगे हों तभी उनको गोल्डन पिलर के बारे में कुछ पता चला हो कुछ भी हो सकता है काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अरे एक मिनट ये देखो विक्रांत ने फोन के मैप में ही दिखाते हुए कहा देखो ये जो मुंबई का खाली आबादी वाला एरिया है मतलब जहाँ पहले जंगल हुआ करता था ये पूरा काफी बड़ा जंगल था लगभग दस से बारह किलोमीटर का जंगल था और अगर कोई जंगल का एक्सपर्ट है तो वो एक दिन में ही इस जंगल को पार कर सकता था पुराने अपने को छुपाना चाहता था, तो शायद यहाँ से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी जैसे विक्रांत ने यह बात कही इससे सभी का आत्मविश्वास बढ़ गया तो फिर नैना मैडम अमित ने अपनी भौएं टेडी करते हुए कहा हमें और लोगों को साथ लेकर जाना चाहिए और जंगल में उस स्पॉट की खोज करना शुरू कर देना चाहिए है ना नैना ने कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए दूसरी बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर दी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत मैं मुझे तो वर्ली ब्रांच के देवाशीष की चिंता हो रही है जैसे नैना ने ये बात कही विक्रांत ने भी सिर हिलाते हुए कहा बात तो सही है मुझे भी यही डर लग रहा है क्योंकि आज जिस हिसाब से वो बात कर रहा था वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था